बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु हु। सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस् कमलगल्तम वाग्म ममृतम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण नाम जगद्धाम जगद्धा नमा तत् प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराक बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चलीम चरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतजरसा स्वभक्तिश्रिय हरिपोरट सुंदर द्वितक संदीप सदा हृदय कंदे स्फुशीत न जयताम सुरतौर पंगो मौमते मसर्वस्व पदुज श्रीराधाम मदन मोहनौ कृपयत यदि राधा, राधा बाधिताशेष बाधा किशिष्टम पुष्ट मैयादियों व किंचितिस्सो दी द्वजवर मणिपंक्तिया मुक्तिशुक्या तथ कि नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम दवी सरस्वती व्या तयमदी ंछाकृभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो रघुनाथदासजीव मे कुरुमते दयान्द्र बुल शवन बिहारी लाल जय मंगल श्री राधा रस्व धामी थी श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की भी मधुर अंतरंग क्षणों में उपास्या बन जाती हैं और श्याम सुंदर उनकी सेवा करने लगते हैं इसलिए जगत में हैं श्री श्याम सुंदर रसु परंतु श्री निकुंज मंदिर में स्वस्वरूप लीला में श्री राधा रानी वे श्री श्याम सुंदर के लिए भी परम परम उपास्या बन करके आसज्य बन करके विराजमान होती हैं श्याम सुंदर आसक्त राधा रानी आसज्य हो जाती है और वही भाव को धारण करके बानवेवा श्लोक है ना ये ना बानवन नाइनटी टू श्री वृंदावन की अपूर्व महिमा का गायन कर रहे हैं वृंदावन और किशोरी जू दोनों एक हैं कदली कुंज नुकुंज वन श्री प्रिया जी के श्रीअंग में ही विराजमान तनवन कैधो मन तन तन बन भयो सो ब्योरो न जाए तन ही बन है बन ही तन है श्री श्यामचुंदर जब भी दर्शन करते हैं उस समय श्री वृंदावन में किशोर जी की रूप महिमा का वे दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं और उसका ब्योरा दिया नहीं जा सकता है किशोर जी की महिमा का गायन कर रहे हैं कि मालती मंदिरे प्रविष्ट ललित लोली के प्रति क्षण चमत्कृता भुत रसईक लीला निधे निधे मम के निज कृपा तरंग छटाम बुलहेश के आप कृपा करके मेरे ऊपर अपनी तरंग छटा मेरे ऊपर डालें अर्थात मेरे सामने अपनी रूप माधुरी को प्रकट करें और ऐसी रूप माधुरी अपनी आराध्या मेरी ऐसी हैं जो इतनी सुंदर है उन आराध्या को श्री श्याम सुंदर के श्रेयस्त्र में मैं समर्पित करूं इससे बढ़ करके मेरा और कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता तो मेरे आराध्य श्री श्याम सुंदर जगत के आराध्य जो श्री श्याम सुंदर है उनके हाथ में श्री राधारानी को जो कि परम परम सुंदरी हैं उनको मैं कैसे समर्पित करूं यही मुख्य वस्तु है और सर्वोत्तम वस्तु श्याम सुंदर के श्रीहस्त में पहुंच करके श्री किशोरी जी को परम सुख और श्री किशोरी जी को प्राप्त करके श्याम सुंदर को परम सुख तो को जो परम सुख प्रदान करना है यही मंजरी का परम परम लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर के हृदय में उत्कंठा उद्दीपन करने के लिए श्री राधा की महिमा का उनके सामने गायन कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री किशोरी जो आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे हाथ से सज करके मैं आपको श्री सुंदर के श्रेयस्त में समर्पित करूं और उससे तुम युगल को परम परम सुख की प्राप्ति होगी श्री वृंदावन अद्भुत है यह सुख कहां प्राप्त है केवल वृंदावन में है कहीं दूसरी जगह यह सुख नहीं है कि कलिंद गिर नंदनी श्री यमुना पर्वत से उत्पन्न होने वाली जो नदी है कलन पर्वत की पुत्री उनके पुलन पर श्री वृंदावन वहां वृंदावन में मैं श्री किशोरी जी को कवि श्री श्याम सुंदर के श्रीअस्त में समर्पित करूंगी श्री श्याम सुंदर ने विश्व का उद्धार करने के लिए माने रसिक जनों का उद्धार करने के लिए आप तीन स्वरूप से साक्षात पृथ्वी पर प्रकट हुए एक स्वरूप है अवतार काल में स्वयं आपने अपने स्वरूप को प्रपंच को गोचर कराया अवतार काल में श्री कृष्ण प्रकट हुआ दूसरा स्वरूप है श्री यमुना जी के रूप में उन्होंने प्रेम का जगत को दान किया क्योंकि श्री यमुना पुष्टि स्वरूप है कृपा स्वरूप है और कृपा के द्वारा ही कृष्ण माधुर्य का पूर्ण आस्वादन हो सकता है और तीसरा श्रीमन महाप्रभु के रूप में श्री आचार्यों के रूप में श्री वल्लभ के रूप में श्री कृष्णचंद्र ही अवतीर्ण हुए तो कृष्णचंद्र ये जो तीन स्वरूप हैं उन तीन स्वरूपों से श्री कृष्णचंद्र विशेष रूप से अवतीर्ण होकर के विराजमान हुए विश्व श्री यमुनाष्टक की टीका में श्री गुसाई जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं धारार से मेवावृत भूता वृंदावन प्रिया कृपय तो सदा कृपय मई भिठले बिठले तो सदा मई बिठले कृपयंत तो सदा मई भिटल बीच में कुछ है तो विश्वोद्धारा वावे भूता वृंदावन प्रिया विश्व का उद्धार करने के लिए माने रसिक जनों का उद्धार करने के लिए उनकी इच्छा पूरा करने के लिए वृंदावन प्रिय वृंदावन के तीन प्रिय होकर के अवती हुए वृंदावन का एक प्रिय कौन है बोले स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन का दूसरा प्रिय कौन है बोले विशेष रूप से श्रीमद वृंदावन में विराजमान श्री यमुना जी और तीसरा वृंदावन प्रिय कौन है बोल श्री या श्री विठलनाथ जी हैं तो हैं सामान्य कहेंगे तो हम कहीं भी जो आचार्य स्वरूप में भगवान भगवत स्वरूप विराजे हैं उनका हम ध्यान करेंगे तो विश्वधार्थ मेवा भूता वृंदावन प्रिया कृपय तो सदा तात चरणा मई बिठले याद आ गया तात चरणा मई बिठले श्री विठला जी के श्लोक है विठलना जी कह रहे हैं कि जितने भी पुष्ट भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए तीन रूपों में वे आविर्भा आविर्भूत हुए पहला आविर्भाव है श्री यमुना जी दूसरा आविर्भाव है श्री कृष्ण तीसरा आविर्भाव हैं श्री बलभाचार्य जी जो रस का विस्तार करें दूसरे लोग हाँ, हम लोग महाप्रभु को भी स्मरण कर सकते हैं उनको भी प्रणाम करेंगे दो, दोनों दोनों महाप्रभुओं का को प्रणाम करते हुए विराजमान तो कृपय तो सदा तात चरणा मई विठल वे तात चरण मुझमे मुझे मुझे विठ्ठल के ऊपर सर्वदा सर्वदा कृपा करें विठले का तात्पर्य है माने त्याज्य जो दुर्गुण हैं, उनको ठेल करके जो दूर पटक दे उनका नाम विठल विठल का अर्थ ही होता है विट माने भजन के विरोधी वस्तु उनको ठल माने जो दूर सरका दे उनका नाम है विठल तो वे श्री विठल भजन की विरोधी वस्तु सबको दूर करने वाली है विठल का स्वरूप भी है श्री विठलना विठलनाथ जी उनका स्वरूप भी है बिठूर उनका स्वरूप भी है कि वे भक्ति के जितने भी कष्ट हैं उनको दूर कर देते हैं ऐसे श्री विठलनाथ जी विठल जी की कृपा से ही बल्लभाचार्य जी को यहाँ पर विठल ही विठ्ठल होकर के उत्पन्न हुए ये संप्रदाय में प्रसिद्धि भी है बिठल ही विठल हुए और विठल का तात्पर्य है विट माने अज्ञान उसको या भक्ति विरोधी वस्तु उनको जो ढल माने दूर कर दे उनका नाम है विठल तो यहां पर कलिंद गिर नंदिनी श्री यमुना जी वृंदावन प्रिय है श्री आचार्य बल्लभ या शिवन महाप्रभु ये वृंदावन प्रिय हैं और श्री कृष्ण ये स्वयं वृंदावन प्रिय है ही है वृंदावन प्रिय है ही है तो तीन स्वरूपों में तीन वृंदावन प्रिय प्रकट हुए वृंदावन से प्रेम करने वाले तीन स्वरूप कृपा करके प्रकट हुए यहां पर श्री यमुना जी की महिमा का वृंदावन की महिमा का गायन करते हुए राधा रणी की मेहमा का गायन कर रहे हैं इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई ये कहे कि ये शुद्ध सोने से बना हुआ कंगन है कड़ा है तो सोने की जो शुद्धता है उसका विनियोग कहां हुआ कड़े में हुआ। पीतल का बना हुआ कड़ा नहीं है तो सोने की जितनी भी शुद्धता सोने की जितनी भी महिमा का गायन किया जाएगा उसका अंत में विनियोग हो जाएगा कहां अंत में विनियोग हो जाएगा कड़े में ऐसे ही श्री राधायणी में जितने भी गुण हैं वृंदावन के जितने भी गुण हैं उन वृंदावन के गुणों का विनियोग हो जाएगा राधारानी के श्री राधारानी रानी वृंदावन की स्वामी हैं जब वृंदावन इतना मूल्यवान है जैसे मानी तो सोना वो कितना मूल्यवान होगा एकदम शुद्ध सोना तो वो शुद्ध सोना जैसे परंपरा मूल्यवान है तो सोने की जो शुद्धता है वह कड़े की महिमा में, में परिणत हो जाती है इसी प्रकार वृंदावन की जितनी भी महिमा का गायन किया गया वृंदावन तो की महिमा का गायन श्री राधा रानी की महिमा में परिणत हो जाता है श्री वृंदावन कैसे हैं तो राधा रानी की महिमा का वर्णन तो बाद में करेंगे पहले वृंदावन की महिमा का गायन कर लें वृंदावन कैसे हैं कि कलिंद गिर नंदनी जहां कलिंद पर्वत की पुत्री शिव वृंदावन में विराजमान है कलिंद का तात्पर्य खंड कलिंद कलयुग के सारे दोषो को जो खंडित कर दे या भजन में आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधा को जो खंडित कर दे उसका नाम हुआ कलिंद और बाप का कोई बेटी में आएगा ही आएगा तो जब कलिंद पर्वत वे इतने पवित्र हैं कि वे कलयुग के सारे दोषों को और भजन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर कर देते हैं तो उनकी पुत्री श्री यमुना जी बोलो यमुना महारानी की जय तो उनकी पुत्री जो यमुना है वे भी सारे दोषों को दूर कर देंगी और वे श्री कलिंदनंद ने वे विराजमा ने कहा श्रीमद् वृंदावन में उस वृंदावन की स्वामी कौन है श्री राधारणी तो कलिंद पर्वत की मेहमा फिर श्री यमुना जी की मेहमा यमुना जी के कारण वृंदावन की महिमा वृंदावन की महिमा के कारण अंत में राधा रानी की महिमा जितनी भी महिमा है वो सारी की सारी राधा रानी की महिमा में ही अंत में जाकर के टिकेंगी फलित होकर के श्री राधा रानी की महमा में वे सब विराजमान होंगी श्री यमुना जी के तीन स्वरूप है यमुना जी का एक स्वरूप है आज भौतिक स्वरूप दूसरा है आध्यात्मिक तीसरा है आज दैविक स्वरूप श्री यमुना आज भौतिक स्वरूप में नदी रूप होकर के जितने भी पाप हैं उन सबों को दूर करने वाली और मल को दूर करने वाली है नदी जीवन स्वरूप होकर के विराजमान है वह पूरे राष्ट्र की धमनी होकर के विराजमान होती है पूरी पृथ्वी की धमनी जीवन उनकी जीवन दायनी होकर के नदी विराजमान होती है तो नदी तो जीवन दायनी का कहलाती है श्री यमुना का आदि भौतिक जो स्वरूप है वह है नदी रूप जो के अन्न प्रदान करती है जो मल को दूर करती है जो जीवन को प्रदान करती है। उत्पन्न करना जीवन को प्रदान करना मल को धोना ये नदी का तीन काम हुआ नदती माने जो बहती रहे अथवा जो आवाज करे उसका नाम है नद, नदी, नदती नदी तो नदी रूप में आधभौतिक रूप में वह जीवों के मल को दूर करने वाली हमारी सारी गंदगी मल उन को बहा करके ले जाने वाली स्नान करने पर सारा जो शरीर का मल है उसको जो पवित्र कर देने वाली हो करके जीवन दायनी होकर के जो विराजमान है जो परम रसवती होकर अन्न उत्पन्न करने वाली हो करके विराजमान है ठीक है थोड़ा तो तो क्रॉस है कोई बात नहीं थोड़ा चल तो जो श्री यमुना अपूर्ण रूप से विराजमान है असुम का है मूल बनकर हा सफोकेशन हो जाता है <laughs> तो श्री आप आदि भौतिक रूप में नदी रूप होकर के मल्लब अपकर्ष करने वाली होकर के बरायू यमुना का दूसरा स्वरूप है श्री यमुना जी का वह स्वरूप है पुष्टि स्वरूप वे यमी होकर के विराजमान है यमधन राज की छोटी बहन होकर के विराजमान है और छोटी बहन होकर के विराजमान होने के कारण बहन ने भाई से कह रखा है कि मेरे शरणागत मेरे पुत्रों के ऊपर तुम सर्वदा अनुग्रह करना तो जो श्री यमुना जी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं यमधमराज उनको कभी भी दंड नहीं देते हैं यमोपी भगनी सुतान थम मोहंत दुष्टानी प्रियो भवतनाथ तब हरे गोपिता श्रीमदाचार्य चरण यमुना अपने भांजों को निमारेगा भांजा बहुत प्यारा होता है तो यमो पे भग्नि सुतान यदि हम श्री यमुना के पुत्र हो गए यमुना की शरणागति हो गई तो श्री यम धर्मराज भांजा कितना भी उधमी हो मामा को प्यारा होता है इसलिए यधनराय यी का आश्रय करने पर सारे पाप माफ मामा के सामने एक माँ इतनी प्यारी और माँ स्क्वायर हो जाए माँ मा तो कितनी प्यारी होगी उसका तो कहना ही क्या तो फिर मामा बहुत ज्यादा भांजा जो है वो अत्यंत प्यारा होता है मामा को भी महामा के सामने बिल्कुल भी संकुच नहीं है बालक को ऐसे ही श्री यमुना का दूसरा स्वरूप है वो है पुष्टि स्वरूप श्री यमुना जी ब्र चौरासी के बाहर श्री यमुना का जो स्वरूप है वह है यमधर्म राज की छोटी बहन के रूप में विराजमान स्वरूप और वहां श्री यमधा यमना सारे पापों को दूर करने वाली या को दूर करने वाली होकर के विराजमान है जो स्वरूप है वह पुष्टि स्वरूप है कृपा स्वरूप इसलिए अन्यत्रुना स्नान करने की अपेक्षा वृक्ष चौरासी कोष में स्नान करने के लिए सब लोग विशेष रूप से आते हैं क्योंकि यहां पर रागानुगा भक्ति की प्राप्ति यमुना के द्वारा हो जाती है स्वरूप की प्राप्ति श्री यमुना के द्वारा हो जाती है यमुना जी में जब स्नान किया तब स्नान करने के बाद में ही चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति श्री नारद श्री अर्जुन इत्यादि को हुई और नारद कुंड में श्री मानसरोवर में स्नान करने के बाद में श्री नारद जी को गोपी देवी की प्राप्ति हुई इसलिए श्री यमुना जी में स्नान करने पर साधक को मंजरी स्वरूप की स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है अलक्षित रूप में कभी कृपा करने तो साक्षत रूप इसलिए अंत में श्री यमुना का संपर्क प्राप्त हो जाए तो अवश्य ही जो चिन्मय स्वरूप है उस चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति हो जाए यमुना जी का दूसरा स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप आदि आध भौतिक स्वरूप में नदी है आध्यात्मिक स्वरूप में पुष्टि रूप में वे प्रेम का दान करने वाली और आज दैविक स्वरूप में श्री यमुना वे श्री कृष्ण की चौथी प्रिया हैं चतुर्थ यूथ होकर के विराजमान तुरय प्रिया तुरय माने चौथा माने स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और सुत पक्ष चौथा जो पक्ष है वो सुरत पक्ष है केवल तर्मोलॉजी का अंतर है अन्य पूर्वा अनंपूर्वा कुमारिका और तुरप्रिया बलराचार्यर्नोलॉजी का अंतर कर दिया जीव को समझी ने रूप गो समी वर्णन किया स्वपक्षा माने राधारणी का पक्ष पृष्पक्षा माने चंदावली जी का पक्ष तटस्था माने भद्रा जी का पक्ष श्रोत पक्ष माने श्री यमुना जी का पक्ष बलवाचार्य जी ने थोड़ा सा अंतर कर दिया और अंतर करके वे निरूपण कर रहे हैं कि अन्न पूर्वा अनन्न हो गई अनन्न हो गई श्री राधायणी ऐसा जिनमें परकीय भाव नहीं अन्नपूर्वा अन्नपूर्वा अन्नपूर्वाने राधायणी जिनमें परकीय भाव विराजमान पूर्वा हो गई श्री चंदावली जी अन्नपूर्वा अन्य पूर्वा तो अन्नपूर्वा अन्न हो गई श्री राधाणी अनन्न पूर्व हो गई श्री चंदावली जी कुमारिका हो गई धन्यधि कन्यागण और पक्षा हो गई श्री यमुना तो इसी तरह से केवल शब्द जो है उन शब्दों का अंतर है भाव लगभग एक से जहां शास्त्रीय आज्ञाओं को प्राप्त करते हुए भी उनका त्याग करके भगवत भजन किया जाएगा वो हो गया अन्नपूर्वा पूर्वक अन्न का मतलब है पहले शास्त्र को माना फिर शास्त्र को मान करके शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया तब कृष्ण की प्राप्ति हुई अन्य पूर्वा हो गया अन्य पूर्वा का मतलब है सीधा सीधा कृष्ण से प्रेम तो वही स्वकिया प्रक्रिया जैसे वो वही जो भाव है वही भाव हो गया जैसे मदनीयता भाव और त्वीयता भाव तू मेरा है यह भाव इसमें पहले तू और तेरी मेहमा का भी स्मरण किया शास्त्र की आज्ञा का भी स्मरण किया फिर तू मेरा है इस भाव को स्वीकार किया राधारानी में है तू मेरा है चंदावली जी में है मैं तेरी हूं यहां पर बस अन्य शास्त्र की जो महिमा है उन सबों का उल्लंघन करने की कोई परवाह नहीं है बस जो भी हो उसके लिए तैयार हैं हम तुम्हारी हैं इसलिए अनंधपूर्वा अन्नपूर्वा अनंपूर्वा अन्नपूर्वा में श्री कृष्ण उनको देखा कृष्ण को देख करके फिर शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके कृष्ण से प्रेम किया गया दूसरी बात अन्यपूर्वा में जहां कभी दूसरी जगह का स्मरण है ही नहीं श्री कृष्ण के साथ में सीधी सीधी प्रीति जहां पर की जा रही है वो अनंतपूर्वा और उसमें हट ज्यादा है फिर तो तीसरा जो है वो है कुमार का धन्यद कन्यादान बल्वाचार्य की भाषा में चौथा जो है वो चौथा है जहां परिया चतुर्थ युद्ध वो चतुर्थ युद्ध में श्री यमुना जी तो अटक गए विराजमान संक्षेप में यह कहा जाएगा कि श्री यमुना जी के तीन स्वरूप हैं आदि भौतिक स्वरूप में वे नदी रूप में जीवन को प्रदान करने वाली नदी रूप में जीवन की रक्षा करने वाली वे सर्वदा प्रवाहित होते हुए विराजमान है और वे कहीं जो अन्न इत्यादि हैं उनको प्रदान करके मल का अपकरण करने वाला अपहरण करने वाली है मल को दूर करना जीवन को प्रदान करना और जीवन की रक्षा करना ये तीन वस्तु श्री नदी रूप में उनका आद भौतिक स्वरूप हुआ हा कुमारी का और चतुर्थ प्रियाप्रिया चार थे बहुत अच्छी बात अब दूसरे प्रकार श्री यमुना जी का दूसरा जो स्वरूप है वो है पुष्टि स्वरूप पुष्टि स्वरूप का तात्पर्य है श्री यमुना जी वृक्ष चौरासी के बाहर तो यम यातना को दूर करने वाली हैं, परंतु तो वृक्ष चौरासी के भीतर विशेष रूप से श्रीमद वृंदावन में श्री मथुरा में श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो पुष्ट स्वरूप है वे यम यातना को भी दूर करती हैं और प्रेम का भी दान करती है दोनों स्वरूप तो दो गुण आ जाएंगे श्री यमुना जी में और तीसरा यमुना जी का जो स्वरूप है वो रास में स्वरूप है रास में श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया होकर के शो प्रिया होकर के श्री श्याम सुंदर के साथ में सब को मिलाने के बाद में फिर शाम सुंदर के साथ में जाकर के मिलती है पहले अन्य प्रियाओं को मिला देंगी सबको मिला देंगी, सबसे बाद में स्वयं रास में अभिसार करेंगी। क्योंकि इतनी कृपालु हैं कि उनके हृदय में यह विचार नहीं है कि ये कौन सा पक्ष है स्वपक्ष है कि प्रतिपक्ष है कि तटस्थ पक्ष है इसका विचार नहीं करेंगे हर एक को कृष्ण के साथ में मिलाएंगे साधन सद जीव है उनको भी कृष्ण के साथ में पहले मिलाएंगे और उनको रास में सेवा प्रदान करने के बाद में तब सबसे पीछे श्री यमुना जी परम उदार होकर के फिर रास में सम्मिलित होती हैं तो प्रसंगानुसार श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो यमुना जी के स्वरूप का भी यहाँ निरूपण हो गया और श्री यमुना जी श्री राधा रानी की परम प्रिय स्वरूपा होकर के कहीं विराजमान है प्रिय स्वरूप होकर के श्री अम्बाजी विराजमान है कभी श्री किशोर जी के हृदय में एक अभिलाषा आई कि सखियों ने पूछा कि श्याम सुंदर आपकी प्रीति बड़ी है कि राधारणी की प्रीति बड़ी है किशोरी जी बोली कि अच्छा एक प्रयोग करके देखते हैं कि मेरी प्रीति बड़ी है कि श्याम सुंदर की बड़ी है सो आज श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी इन दोनों ने श्रृंगार परिवर्तन कर लिया प्रेम विवर्त निकुंज वाला प्रेम विवर्त श्रृंगार परिवर्तन कर लिया और श्री प्रिया जी तो गोरे लाल बन गई और श्याम सुंदर सामरी प्रिया बन गए और गोरे लाल और सामरी प्रिया बन करके सुंदर परिवर्तन करके वेश परिवर्तन करके प्रिया जी का वेश धारण कर लिया है लाल जी ने लाल जी का वेश धारण कर लिया है श्री प्रिया जी और जहां विलास कर रहे हैं प्रेम विलास बेवर्त में यह बेवर्थ की स्थिति होगी लास कर रहे हैं उसी समय कहीं श्याम को जल्दी से जाना पड़ा तो श्याम सुंदर तो तुरंत गए सखियों ने श्याम को लाकर के दूसरे बेश धारण किए श्याम सुंदर श्री प्रिया श्याम के बेश में ही विराजमान है श्याम सुंदर पधारे सखाओं के साथ में मिल गए प्रिया अपने बेश में ही श्याम के बेश में ही विराजमान है स बेवर्स में इतने में ही श्री यमुना जी आ गई प्रातःकाल के समय श्री यमुना जी नृत्य आते ही हैं श्री किशोरी जी से ये पूछने के लिए श्याम सुंदर के, के माधुर्य का क्या तुमने आस्वादन प्राप्त किया और श्री प्रिय किशोरी जी भी परम उदार होकर के जो भी उनका आस्वादन है उस आस्वादन को श्री यमुना जी से के सामने कह देती है शेयर कर लेती है उस अपने सुख का उस सुख में श्री प्रिय विराजमान प्रिया बिराजमान है और श्री यमुना जी से कह रही हैं, बोले अरे यमुना तेरी कांति बिल्कुल शाम सुंदर से मिलती है आह प्यारे का दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है मैंने श्रृंगार धारण कर रखा है इसमें संयोग से प्यारे का आ इस श्रृंगार से तुझे सजा दी थी तो श्री प्रिया ने अपना श्रृंगार जो कृष्ण का श्रृंगार धारण कर रखा था उस श्रृंगार से श्री यमुना जी को सजा दिया वही ही मयूर मुकुट वही काचनी वही पटका वही बनमाला वही कमल छलड़ी वही कुंडल श्याम सुंदर जैसे और श्री कृष्ण जैसा वेश धारण करा करके जिस समय देख रही हैं उस समय निहार रही है निहाते निहाते व्याल हो रही है कुछ समय बाद श्री श्याम अपनी गैयाओं को बुला रहे हैं एकत्रित करने के लिए यमुना जी किनारे मध्यस्ता तथ उधार्य मुकुंदगी मार्थ लक्षित मनोभव भग्न बेगा उस समय श्री श्याम ने पुकारा हे गंगे हे यमने हे सरस्वती आप तो अपनी गैयाओं का नाम ले रहे हैं और यमुना के कारण में नाम पड़ता है कि प्यारे मुझे बुला रहे प्रिया जी से मिलकर के श्री यमुना जी वैसे ही आ गई अपनी कुंज में बैठी हैं श्री यमुना जी की कुंज में बैठी हैं श्री यमुना जी अभी वेश उतार नहीं सकी हैं उसी वेश में विराजमान है और इतने में ही श्याम सुंदर ने जब अपनी गैयाओं को बुलाया तो आप तो यमुना नाम की किसी गाय को बुला रहे हैं परंतु श्री यमुना जी समझ रहे हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है तो उस समय श्री यमुना जी योगी और जब श्याम सुंदर के पास में पहुंची श्याम सुंदर उनका दर्शन कर रहे हैं तो नद्य सदा तदुपधार मुकुंद गीत आवर्त तो लक्षित मनोभव भग्न बेगा श्री यमुना जी उस समय दौड़ी दौड़ी जो श्री श्याम के पास में आई लहरों के माध्यम से श्याम के चरणों को छू रही है और हाथ में जो कमल की माला ले रखी है श्याम को सजाने के लिए कोई माला उस माला को और हाथ में जो कमल छड़ी ले रखी है उस कमल छड़ी को लेकर के गृह पाद कमलोपहारा कमल जो है उनका उपहार कमल छड़ी उनका उपहार श्री श्याम को समर्पित करते हुए और कमलों को कमल की माल उसको हाथ में लेकर के श्री श्याम के पास में आई और श्याम को धारण करा रही है तो ये श्री यमुना जी की तुल्य प्रिया स्वरूप में श्री प्रिया जी ने सखी रूप में कभी अपने अनुभव को बांटते हुए अपने अनुभव का वर्णन करते हुए जो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रही थी उसी रूप माधुरी से श्री कृष्ण की उमहार वाली श्री यम्मा को सजा करके जब कृष्ण रूप में देख रही है तो विमोहित हो रही है और उसी रूप में श्री यम्मा जी जब कमल पोती हुई कालक्षेप कर रही हैं, श्याम सुंदर के लिए कमल की माला हाथ में लेकर के खड़ी है और श्याम सुंदर यदि अपनी गायों को बुलाए तो गाय में अपना नाम जान करके कि मुझे बुला रहे हैं श्री यमुना जी दौड़ी हुई जाती के चरणों को स्पर्श करती हुई कमल की माला श्यामचुंदर को देती हैं तो नद्य नद्या का तात्पर्य है मुख्य रूप से यमुना और यमुना के साथ में युद्ध के भीतर श्री मानसी गंगा भी विराजमान है और सरस्वती जी भी विराजमान तो तीन नदी तो ब्रिज में गंगा यमुना सरस्वती ये तो साक्षात विराजमान और अन्य जितनी भी नदी हैं वे भी सब पावन सरोवर में तीर्थ राज्य में कहीं साक्षात रूप से विराजमान है तो यमुना जी के साथ में वे नदियां भी श्री श्याम सुंदर के पास में अभिसार करती हैं तो नद्य सदा तदुपधारे मुकुंद गीत मुकुंद के द्वारा गाए गए गाए गए अपने नाम को सुनकर के आवर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा। लहर जो आ रही है उन लहर के माध्यम से जिनके हृदय के मनोभाव माने कामदेव का वेद प्रकट हो रहा है आलिंगन स्थगित उन्म भुजई आलिंगन करने के लिए जिनकी लहर रूपी भुजाएं स्थिर हो गई हैं अर्थात वेदनाथ को सुनकर के यमुना का प्रवाह रुक गया स्थगित उन्म भुज मुरारी गृहंत पादयुगलम और उस समय श्री मुरारी वे कहीं ऊंचे खड़े होकर के यमुना जी के किनारे किसी टीले पर खड़े होकर के वृणवादन कर रहे हैं किसी ऊंचे जो ढाय है उसके ऊपर खड़े होकर के शाम सुंदर किनारे पर वृण नाद कर रहे हैं परंतु श्री यमुना जी उछलती उछलती गृणंत पादयुगलम यमुना जी का जो प्रवाह है वो ऊंचा हो जाता है श्री श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ती हैं और कमलोपहारा मान नदी में जो कमल हैं उनका वो तो श्याम सुंदर समर्पित करती हैं और नदी के कमलों की कमल छड़ी को ही श्री गोपाल को प्रदान करती है कमल छड़ी जो है वो श्री गोपाल को श्री यमुना जी प्रदान करती हैं और कमलोपहारा जो हार जो है उन हारों को भी प्रदान करती है तो हार श्री श्रीनाथ जी के कंठ में धारण करा करके कमल छड़ी प्रदान करके पाद युगलम श्री कृष्ण के चरण को स्मरण करतेमना जी का वही वही उसी भाव का चित्र है कि कभी नुकुंज में प्रेम विलास में श्रीनाथ परिवर्तन करके प्रिया जी ने कृष्ण का स्वरूप धारण कर लिया था उसी स्वरूप को कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए श्री प्रिया ने यमुना को प्रदान किया उसी देश को धारण करके श्री यमुना जी कृष्ण के पास में अभिसार करती हुई विराजमान है तो कलिंद गिर नंदिनी वे कलिंद गिर नंदिनी होकर के कलन्द नामक हिमालय की जो ऊंची चोटी उसकी पुत्री होकर के वे विराजमान हैं और कल पर्वत कलिंद पर्वत जैसे कलयुग के दोषों को दूर करता है ऐसे ही श्री यमुना जी भी बाप के गुण बेटी में है तो यमुना जी भी भजन के बाधक जितने भी गुण हैं उन सबों को दूर करने वाली है कलिंदिर नलि पुनर्मालती मंदिर श्री यमुना जी के अपनी कुंज में मालती मंडल मंदर मंदिर में श्री प्रिया लाल दोनों को कधरा करके लाती हैं और अपनी कुंज में विलास कराती कहीं सेवा पद्धति में भी रथ यात्रा के अवसर पर और डोल के अवसर पर पुष्ट मार्ग में चार भोग चार आरती होती है चार भोग चार आरती का मतलब है कि श्री प्रियालाल चारों प्रकार के जो यूथ हैं उन चारों प्रकार के यूथ में सारी सखियां पधरा करके श्री प्रियालाल को ली जाती हैं। कभी स्वपक्ष में कभी पृथ्वीपक्ष में कभी तटस्थ पक्ष वाली गोपी और कभी स्व वाली श्री गंगना जी सबसे पीछे छैले भोग जो आते हैं उसमें श्री यमुना जी वो विशेष रूप से पधरा करके वहां ले जाती है और उस समय बिना विरोध भाव के श्री यमुना जी श्री प्रियालाल उनकी विशेष रूप से सेवा करती हुई विराजमान होती हैं। तो जैसे कुरुक्षेत्र से लौट करके आए रथ यात्रा में तो उस समय सब गोपियां अपने अपने सारी प्रियां सभी यूथ अपने अपने यूथ में पठरा करके शिवप्रिया लाल को ले जा रही हैं वहां अपने यूथ में सेवा कर रही हैं तो के मस्तिक मालती मंदिर श्री यमुना जी अपने मालती मंदिर में यमुना पर मालती मंदिर में शिव प्रिया इन दोनों को विराजमान करती हैं पृष्ठ बन माले ललित के लोलिक कृत्य बन मालिना ललित के लोलिक कृते माली ने जिस नुकुंज को अपनी केनी के द्वारा चंचल कर दिया है वहां पर जब पधारे तो श्री यमुना जी के कुंज में आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं जैसे महाराज करते हुए सभी यूथों को साथ में लेकर के एक सूत्र में बात करके जहां बुद्ध केल क्रीड़ा करते बुद्ध केली की क्रिया करते हुए विराजमान है पुरुष बनमालना श्री यमुना जी की कुंज में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया और उन वन माली ने बनमाली का तात्पर्य है जिन्होंने पांच फूलों की पांच थाकदार पांच प्रकार के फूलों की जो माला है उसको पहन रखा है तुलसी कुंद मंदार पारि जा माला पंचभ भीला प्रनमाला की परिभाषा श्री भक्त सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने उद्दीपन विभाव सामग्री में दी है कि तुलसी कुंद के फूल भी हैं तुलसी भी है कुंद के फूल भी है तुलसी कुंद मंदार मंदार के पुष्प हार सिंगार के तो तुलसी कुंद मंदार पारिजात मन हारसार और सरोम कमल तो तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सौरवरोह इन मंदार देखते हैं नील कमल ही है नीले रंग का फूल जो है वो मंदार है तो कमल नहीं है नीले रंग का फूल ही है मंदार तो तुलसी बोलिए वो नहीं है क्या ठाकुर जी कभी कभी हम ले तो सब फूल ले लेकर चढ़ता है मंदार को जो है वो शिव था। जी के जी की माला में नहीं माला में नहीं माला में, नहीं। माला में नहीं। नीले रंग का एक फूल जो है वो ही मंदार है तो तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरो पंचवीर घता माला बन माला पांच फूलों से गिथी गुथी हुई जो माला है वो बनमाला कहलाती है जो चरण तक लटकी हो उसका नाम है वनमाला और जो नाभि तक आए नाभि के नीचे तक पेट तक नाभि तक आए उसका नाम है माला तो वैजयंती और वनमाला ये दो दो प्रकार की माला कोई कमर तक की और कोई चरण तक की तो वो वन माला तो यहां पर बन मालना लल स्केल लोली कृत्य बनमाली श्री कृष्ण विभिन्न केली करते हुए जहां विराजमान हो रहे हैं प्रतीक्षण चमत्कृतार चमत्कार अद्भुत रसोई के लीला निधि प्रतिक्षण जिनमें चमत्कृति विराजमान है प्रतिक्षण चमत्कार जिनमें विराजमान है अर्थात जहां वैचित्री सर्वदा विराजमान है और भोग की सामग्री विराजमान है कल के पिछले बार के जो प्रवचन की भूमिका उसमें निरूपण कराए कि श्री श्याम सुंदर की जो प्रीति है जो रस है उसमें वैचित्री माने अद्भुतता और उपभोग आस्वाद ये दो गुण विराजमान है वैचित्री का तात्पर्य है अद्भुतता का तात्पर्य है चमत्कार का तात्पर्य है हैं अद्भुतता के हैं चमत्कार के हैं एक ही चीज है तो वैचित्री या चमत्कार उसका तात्पर्य है जिस चीज का पहले उपयोग नहीं किया गया हो पहली बार जिस चीज को देखा गया, देखा गया हो उसको हम कहेंगे चमत्कार शिवप्रिया जी को ऐसा लगता है लाल जी को ऐसा लगता है कि पहली बार ही प्रियालाल का दर्शन परस्पर कर रहे हैं इसलिए रसारा चमत्कार में चमत्कार सर्वदा सर्वदा विराजमान इसलिए ये नया है नया है नवल वसंत नवल वृंदावन नवल ही फूले फूल नवल प्रिया नवल लाल नवल सकीरण नवल रास हर जगह नवल शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि चमत्कार को वो प्रदान करने वाला है तो एक होगा चमत्कार और दूसरा उपभोग चमत्कार भी है परंतु चमत्कार प्राप्त भी है उसका निरंतर निरंतर उपभोग भी किया जा रहा है उसका नाम है रस की पूर्णता तो रस की पूर्णता वहां है जहां पर के सदा चमत्कार भी है और चमत्कार का उपभोग भी और जब जब भी उपभोग किया जा रहा है तब तक कभी भी तृप्ति नहीं है वहां पर नित्य नूतनता की प्राप्ति एक ओर तो चमत्कार की प्राप्ति है नया पहली बार दर्शन किया गया और दूसरी बार पहली बार जो दर्शन किया उसमें भी कभी भी उपयोगिता ह्रास नियम नहीं है यूटिलिटी का डिटोनेशन नहीं है कहीं उपयोगिता का कहीं भी ह्रास नहीं है उपयोगिता निरंतर निरंतर उत्सुकता निरंतर बढ़ रही है तो चमत्कार और उपयोगिता की नित्य नूतनता ये निरंतर निरंतर बढ़ रही है तो ललित के लोलिक नुकुंज मंदिर कैसा है जो ललित केला और केली से युक्त है प्रतिक क्षण चमत्कार साथ अद्भुत रसायिक लीला निधे इसीलिए प्रतिक क्षण चमत्कार को प्रदान करने वाला और अद्भुत जो रस है अद्भुत रसायिक एक का तात्पर्य है निरंतर निरंतर उसका उपयोग किया जा रहा है सामान्यता उपयोग करने के बाद में उपयोगिता समाप्त हो जाती है परंतु यहां पर उपयोगता का ह्रास कहीं भी नहीं है तो सदा चमत्कार भी है और चमत्कार होने पर वो करने पर उसका कभी ह्रास भी नहीं है ये दो गुण श्री ब्रज की लीला में और अलौकिक रस में विराजमान है लौकिक रस में चमत्कार तो है परंतु ह्रास है परंतु यहां पर कभी चमत्कार का ह्रास भी नहीं है इसलिए अद्भुत रस और एक लीला निधि एक माने निरंतर निरंतर आस्वाद देने वाली लीला है जिसमें कभी क्षय नहीं है मिलत मिलत मिल वो मिले मिलन की भूल मिले रस रंग सो वारत फूल निरंतर निरंतर फूलते हुए चले जा रहे तो प्रतिक्षण चमत्कृति अद्भुत रसोई की लीला निधि ऐसा नी कौन सी वस्तु है मालती मंदिर ये मालती मंदिर की विशेषता चल रही है मालती मंदिर कैसा है बोले कलिंदिर नंदिनी के तुलंदमान है मालती मंदिर कैसा है बोले जहां पर बनमाली विविध प्रकार की लीला केली निरंतर करते हैं और उससे वो वृंदावन परम्परम सुशोभित है प्रतिक्षण जहां पर चमत्कार प्राप्त है रसार चमत्कार प्राप्त है अर्थात प्रत्येक लीला ऐसी हो रही है जैसे पहली बार देखी जा रही है और केवल चमत्कार एक बार हुआ फिर नहीं ऐसा भी नहीं है उसकी चमत्कारती निरंतर निरंतर बढ़ती रहती है उसका आस्वाद भी निरंतर निरंतर बढ़ता रहता है ऐसे लीला निधि श्री वृंदावन के मंदिर में निधे मम राधे के निज कृपा तरंगत हे श्री राधे उस निकुंज मंदिर में मुझे प्रवेश प्राप्त हो मंदिर में प्रवेश प्राप्त होकर के इस दासी को आप निज कृपा की तरंग की छटा मेरे ऊपर डाल अपनी कृपा की तरंग उनसे मुझे भी करें लीला में प्रवेश करने के अधिकार की प्राप्ति और आप की सेवा करने के कृपा के सौभाग्य को प्राप्त करने का मुझे अवसर प्रदान करें ऐसे श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हुए यमुना जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री राधिका की कृपा के द्वारा सर्वोत्तम जो आस्वाद है वो सर्वोत्तम आस्वाद राधिका की कृपा के द्वारा श्री जुगल की श्री अंग सेवा करने का साक्षात सेवा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो ये प्रार्थना कर रही है आगे चल रहे हैं यश किंकश बहुश चाटू निबृदाट भी ंद घना अनु राग लहरी निस्ंद पादाम श्री नंदन सदा बंदे तवश्री पदम बोले हे श्री वृंदावन नंदि भुष्वहानंद सदा बंदे तवश्री पदम तुम्हारे श्री चरणार की मैं सदा सदा वंदना कर रही हूं श्री वृंदावन नंदिनी सदा बंदे तब श्री पदम हे श्री वृंदावन भ्रष्वान नंदिनी में सदा तुम्हारे श्री चरणों की वंदना कर रही हूं कि आपके मुंह लगी हुई किंकरी इतनी मुंह लगी हुई हैं ऐसी ऐठ रही हैं कि श्री श्याम सुंदर भी उन किंकरियों की खुशामत करते हुए पीछे पीछे लगे ढूंढते हैं क्यारे नेक्स्ट सुन ले अभी मुझे काम है बाद में सुनूंगी ऐसा कहकर श्याम सुंदर से भी जो भाव खाती है, ये किंकरी का तो यशे बतकिंकरी बहुशाटुती चातुक्ति श्याम सुंदर भी जिन किंकरियों के से खुशामत के चातुकारता के जो वचन हैं वो कहते हैं ये चाटकार के चाटकारता के वचन को सुनकर के और भाव खाती हुई चली जा रही है भीतर है दासी से भी दासी दासानुदास भाव परंतु ऊपर तो से व्यवहार में रस में श्री किशोरी जी की दासी है हमें किशोरी जी की सेवा करने दो हमें पता नहीं है वे बे वे तुमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमको पता नहीं है परंतु मुझसे यह कहा है कि जल्दी से मालती कुंजी में आ <laughs> तो शाम सुंदर को अपनी भाव खाते हुए भी शाम सुंदर की सेवा करते हुए भी कहीं न कहीं संकेत करते हुए विराजमान हो जाती है हमें पता नहीं है हमें पता नहीं है और एक कुंजी की ओर देखती जा रही है पता लग रहा है कि श्याम श्री किशोर जो इसी कुंजी में विराजमान ऐसे तो बहुत चाटू निबृदाती हुई वृंदावन में जहां श्री शाम सुंदर किंकरियों के पृथ्वी बहुत से चाट वचन कह रहे हैं कंदर्प कुर्ते तवैव किमपी ही प्रेत सुबम वृंदाटवी कंदर्प वृंदावन के जो कंदर्प हैं अर्थात श्री वृंदावन के कंदर्प कौन है श्री मदन मोहन इसीलिए उनका नाम मदन मोहनी है वे कंदर्पी हैं वृन्दावन तो के कंदर्प वृंदावन के कंदर्पुर तवे प्रसादोत्सव आपको प्राप्त करने के लिए प्रसादोत्सव जितनी भी मंजरी गण हैं उनको खुशामत करके उनसे पूछते हैं यह रस की अपूर्ण रीति है श्री श्याम सुंदर के लिए कौन सी वस्तु अज्ञात ब्रह्म उनके लिए सब सारा वैज्ञानिक स्वरूप होकर के विराजमान रस की स्थिति यह है प्रेम इतना बलवान है कि सर्वज्ञ श्याम सुंदर की भी सर्वज्ञता भूल जाते प्रेम के आगे श्याम सुंदर की स्वाभाविक सर्वज्ञता नहीं चलेगी प्रेम के आगे श्री श्याम सुंदर की विकलता इतनी बड़ी हो जाती है कि वे अपने सर्वज्ञान को भूल जाते ये प्रेम की महिमा हुई वह प्रेम देवता की जय ये प्रेम देवता इतना बड़ा बलवान है कि परम ब्रह्म की ज्ञान रूपता को भी भुला करके वह उनको अज्ञानी बना देता है ये प्रेम देवता और वे श्री प्रेम देवता जो सबके शासक हैं वे छोटी छोटी जो किंकरी हैं उन किंकरियों से भी प्रसारोत्सव कुलते श्री किशोर जी की कृपा प्राप्त हो जाए इसके लिए सखियों को भी अपने पक्ष में बनाने का मंजरियों को भी अपने पक्ष में बनाने का प्रयास करते हैं उन प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए तो यश्यास्ते हे श्री राधिक तुम्हारी छोटी छोटी किंकरिया उनके प्रति किंकु माने उन किंकरियों को विषय बना करके उन किंकरियों के प्रति श्री श्याम सुंदर जो बृंदाटवी के कंदर हैं वे श्याम सुंदर भी कंदर माने कामदेव बृंदावन के जो कृपीठ होकर के कामदेव होकर के विराजमान हैं वे श्री श्याम सुंदर भी तवय प्रेप तुमको प्राप्त करने के लिए किंकु प्रसादोत्सव करते जो दासीगण हैं उनको भी खुशामत करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और वे छोटी छोटी दासियां श्याम सुंदर के आगे भी भाव खाती हैं अपनी महिमा को प्रकट करती हैं और कहती हैं हमको पता नहीं है, हमको जाने दो हमारे रास्ते को मतलब प्रिया जी ने अमक में बुलाया है और संकेत भी दे देती है ये सेवा भी करती है और ऊपर से टेह पर भी दिखाती है सांद्र आनंद घनान राग लहरी जो सांद्र आनंद है जहां पर अन्य किसी वस्तु का मिलाप नहीं है ऐसा जो घना सघन साम सघन जो घना अनुराग घना अनुराग उस अनंग उस अनुराग की लहरी में निस्संद पादाम बुजा द्वंदे ऐसी लहरी को तपकाने वाले हे श्री के आपके चरण है तो जैसे कमल से मकरंद तपकता है इसी प्रकार हिश राधिक आपके चरण कमलों से जो सांद्र अनुराग रूपी मधु है वह बहता है घना अनुराग रूपी मधु आपके चरण कमलों से प्रवाहित हो रहा है ऐसी ऐसे जो चरण कमल हैं उन चरण कमल द्वंद में हे श्री विश्वा नंदिनी मैं आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूं कर रही हूं जहां जिन चरण कमलों से सा अनुराग बह रहा है ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना कर रही तो रूप कलंका का प्रयोग हो गया श्री राधिका के चरण हो गए कमल उनमें जो अनुराग की लहरी है वह मधु के समान मकरंद के समान बह है और अथशोक्ति अलंकार जहां पर विरोधाभाष अलंकार का वर्णन करते हुए अशोक्ति और विरोधाभा दोनों का मिला हुआ रूप के जो किंकरी हैं उनके लिए वृंदावन के जो कंदर्प हैं वे भी किंकरियों की खुशामत करते हुए विराजमान हैं जिससे श्री कृष्ण भी आपको प्राप्त कर सके ऐसी आप दुर्लभ हो तो ये अतशोक्ति की महिमा का वर्णन हो गया विरोधावास भी हो गया जो सर्वश्रेष्ठ हैं वृंदावी के कामदेव हैं वे किंकरियों की वंदना कर रहे हैं यह विरोधावास छोटी छोटी जो, जो किंकरी हैं उनकी वंदना कर रहे हैं सदा बंदे आपकी मैं निरंतर निरंतर वंदना करना चाहती हूं अब आगे कह रहे हैं सकदेव गोकुलपते यज्जापक गोकुपते आकर्षक तत् येमता पुषाथु स्फुरेता यमित मंत्रपन पर प्रीत स्वयं माधव श्रीकृष्ण तदद्भुत स्फुत मे राधे वर्ण मेरे हृदय में राधे ते वर्णय रा और धा ये दो जो लेटर्स हैं ये ये दो दो वर्ण हैं ये मेरे कान में स्फर मेरे कान में प्रकट हो तो स्फरतु में राधे त वर्ण द्वयम मेरे कान में राधा ये दो वर्ण हैं ये दो वर्ण स्फरतु कृपा करके प्रकाशित हो कितने सिद्धांत की बात कह दी कि वो संकेत मात्र करेंगे नहीं तो व्याख्या करो तो बहुत समझ लग जाए कि कृष्ण प्रेम या इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है वह कृपा करके हृदय में स्फूरित होता है कृष्ण भक्ति कोई विषय नहीं है जिसको हम अपने साधन के द्वारा प्राप्त कर लें वह कृपा करके प्रकट होगा कृपा करे तो किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम लिया तो कृपा हो सकती है और कोई जन्म तक माला करते करते माला घिस जाए तब भी कृपा नहीं हो तो कृपा किसी के मौरे में नहीं बसती है कृपा हो तो एक क्षण में हो जाए इसलिए हमारी जो संख्या है वह उत्कंठा को बढ़ाने में कारण है वह कृष्ण आकर्षण में मुख्य कारण नहीं है कृष्ण भषिम्भूत में मुख्य कारण कृष्ण कृपा है परंतु तो कृपा के आकर्षण करने में हमारे जो नियम हैं वे कहीं सहयोगी व्याकुलता को उत्पन्न करने में सहयोगी होकर के विराजमान होते हैं इसलिए ये अनुमान करे क्या जी मैं तीन प्रश्न कर लूंगा कृष्ण सामने दिख जाएंगे तो नहीं दिख और कोई एक बार कृष्ण नाम ले नारायण नाम पुकारे और नारायण के पार्श्व सामने आ जा तो दोनों स्थिति संभव है इसलिए संख्या का काल का और वेश का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है कितनी संख्या करने पर कृष्ण मिल जाएंगे कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है सन्यास वेश धारण करने पर या विरक्त वेश धारण करने पर कृष्ण मिल ही जाएंगे देश का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है और इस काल में कृष्ण मिल जाएंगे और इस काल में कृष्ण नहीं मिलेंगे इस स्थान पर कृष्ण मिल जाएंगे और इस स्थान पर कृष्ण नहीं मिलेंगे इसका भी सीधा संबंध नहीं कि मृत्यु उत्तरायण में हो दक्षिणायण में नहीं हो यह भी अपने हाथ की बात नहीं है जब होगी तब होगी इसे न काल की चिंता करनी चाहिए न स्थान की चिंता करनी चाहिए कि इसे प्रयास करना चाहिए स्थान की चिंता भी हम नहीं कर सकते हैं कि इसी स्थान पर मृत्यु की प्राप्ति हो जन्म भर रहे हैं कहीं मृत्यु के समय कोई ले जाए कहीं अपोलो में है और कहीं कुछ क्या ठिकादा कोई ठिकाना नहीं ऐसा ही होता है ऐसा तका ही इसलिए देश काल संख्या और बेश इन चारों का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है तो संबंध किसका है हृदय की वृत्ति का मृत्यु के समय हमारे मन की वृत्ति कहां है इससे भगवत प्राप्ति का सीधा संबंध है परंतु मन की वृत्ति होगी कब जन्म भर यदि भजन किया है तो मृत्यु के समय वो वृत्ति आएगी कृष्ण स्मरण आएगा और ये यदि भजन नहीं किया है तो मृत्यु के समय वो हाथी घोड़ा दिखती रहेंगे वही सब तमाशा दिखता रहे तो यहां पर श्री राधा नाम उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जाप सखदेव गोकुल पते आकर्षक श्री राधे आपका जो जाप है राधा नाम का जो जाप है वो सकुदेव गोकुलपते पते का। राधा का नाम लेने पर कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण का नाम लेने पर श्री राधिका आकर्षित हो जाती हैं प्रिय का नाम जो ग्रहण करता है उसके ऊपर जल्दी कृपा की प्राप्ति होती है इसलिए सजन कृष्ण नाम का जप करते हुए भी सदा युगल नाम का जप करते हैं राधा नाम का जप करते हैं वे जो रसजन है वे कहीं भोजन शयन में भी प्रिया लाल को अलग अलग नहीं करते भोजन स्नान में भी प्रियालाल को अलग अलग नहीं करते हैं उस समय भी प्रियालाल को भोजन तो संसन, भोजन के समय भी प्रियालाल कहीं सामने सात विराजमान हैं, अब स्नान के समय भी प्रयाल अलग हैं, परंतु उसमें भी कहीं महाशय है श्री राधा सुंदर में भी पहले श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि कहीं पेड़ पर चढ़ करके महाशय चंचलता कर रहे हैं झांक करके श्री प्रिया जी के रूप माधुरी का दर्शन करने का प्रयास कर रहे तो उस समय भी तो भोजन स्नान के समय भी अलग नहीं करते हैं नाम जप में भी युगल को अलग नहीं करते हैं जोर से पुकारेंगे जय जय श्री राधे और पीछे से कह देंगे श्याम का युगल को युगल नाम में भी नाम जप में भी युगल को हरे कृष्णा हरे कृष्ण मंत्र ही है जब भी कहेंगे तब श्री कृष्ण कहेंगे श्री सहित कृष्ण उनका ही निरतर निरंतर स्मरण करेंगे तो यह जाप जिनके युवल नाम का जाप सकदेव गोकुल पते आकर्षक श्री राधिका नाम का जाप सकदेव माने एक बार भी किया जाए उसमें भी इतनी सामर्थ्य है कि गोकुल पते आकर्षक श्री श्यामचंद्र को आकर्षण आकर्षित कर लेने वाला है परंतु जब एक बार किया जा सकता है सकदेव तो फिर बारा क्यों कर रहे हो नाम हम शरीर के अधम पापी के ऊपर जो सदा नामापराधी है काय को कृपा करेंगे इसलिए हमारे पास में अपने नामापराधों को दूर करने के लिए नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है इसलिए हम उनका ही निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए विराजमान होंगे तो जाप शखदेव जिनका जो जप है वो सक माने एक बार भी किया जाए तब भी आकर्षित हो जाता है परंतु साधक रुचि के कारण और अपनी दीनता के कारण उनका निरंतर निरंतर जाप करता है क्यों प्यारी वस्तु को छोड़ा नहीं जाता है इसलिए नाम अपने आप जब के ऊपर आते हैं एक बात और दूसरी बात ये कि ये तो ऋषि की बात हुई और दूसरी बात ये दीनता ये विचार करता है कि मेरे सरे पसरी के पापी के ऊपर नाम की शक्ति में कोई कमी नहीं है पंत तो काय नाम कृपा करेंगे नाम भगवान मेरे ऊपर कृपा करने क्यों चले इससे मेरे ऊपर कृपा नहीं करें कृपा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें बोल फिर कृपा नहीं कर रहे हैं तो नाम का ही हम आश्रय ग्रहण करेंगे तो यह जापाह जिनका जप सखदेव गोकुलपते आकर्षिता है एक बार भी जब किया जाए तो वह गोकुलपति इनके चित्त का आकर्षण करने वाला है परंतु तो एक बार करने पर भी अनेक अनेक बार करने का मतलब है कि दीनता के कारण हमको अनेक बार करना पड़ेगा और रुचि के कारण प्रेम के कारण भी उस वस्तु को और, और, और ये जो लोभ है इसके कारण उसका बार बार बार बार, बार नाम ग्रहण करना पड़ता है तक्षणा प्रेमता समर्थ पुरुषार्थ स्पुर तुच्छता जब नाम प्रकट हो जाएंगे तो जो साधक गण हैं उनकी अन्य जितने भी पुरुषार्थ हैं उनके प्रति तुच्छता अपने आप प्रकट हो जाएगी अन्य जो साधन हैं उनको वे तुच्छ करके मानने लग जाएंगे मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब पीछे पड़ जाएंगे और नाम जप में उसे परम स्वाद की प्राप्ति होगी क्योंकि नाम प्रेम सेवा को प्रदान करने वाले तो प्रेम सेवा को प्रदान करने के कारण प्रेम सेवा मुझे मिले इस लक्ष्य को धारण करके अन्य जो चार पुरुषार्थ है वो चार पुरुषार्थ पीछे छूटते हुए चले जाएंगे ये तो येम ये बताम समस्त पुरुषार्थुष तुच्छता श्री नाम के जाप में जो प्रेम रखते हैं ऐसे लोगों की अन्य जितने भी पुरुषार्थ हैं उनमें तुच्छता स्फुरीत हो जाएगी मंत्र यहा प्रीत स्वयं माधवा श्री राधिका के नाम से युक्त जो जप किया जा रहा है ऐसे जप से प्रीत्यास्वय माधवा कृष्णोपी श्री कृष्ण की प्रीति भी सहज प्राप्त हो जाएगी राधा नाम ग्रहण करने पर श्री कृष्ण की प्रीति भी सहज प्राप्त हो जाएगी यह नामंकित मंत्र ऐसा मंत्र लेना चाहिए श्री राधिका के नाम से युक्त तो हो अर्थात युगल मंत्र का ही जाप करना चाहिए हरा शब्द जो है वो श्री राधाणी का वाची है उसका संबोधन में हो गया हरे और कृष्ण शब्द कृष्ण का है राम शब्द कृष्ण का वाची है परम रमणी के अर्थ में और हरा शब्द यह श्री राधा और कृष्ण हरा और हरि इन दोनों का वाचक होकर के विराजमान तो युग मंत्र का ही जप यहां पर किया जा रहा है जहां पर बत्तीस अक्षर जहां पर आठ जोड़े और सोलह नाम इनका जहां प्रयोग किया जा रहा है ऐसे श्री युगल मंत्र अथवा श्री राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम तो ये जो युगल मंत्र है अर्थ एक ही है श्री महाप्रभु और श्री महामंत्र और श्री नंबार संप्रदाय के युगल मंत्र या श्री कृष्ण शब्द श्री राधानी कृष्ण विराजमान श्रीमंद नारायण यहां पर भी श्री शब्द श्री श्रीवाची होकर के युगलवाची होकर के विराजमान तो जितने भी मंत्र हैं वे सब श्री प्रियाजी से युक्त होकर के ही विराजमान है युगल मंत्र उनका ही जप कर रहा है तो यह नामांकित मान श्री राधिका के नाम से युक्त जो मंत्र है उनका जाप करने पर प्रीत्या स्वयं माधव प्रीति से स्वयं श्री माधव प्रसन्न होते है कृष्णो भी तद अदतम स्वरत में श्री माधव कृष्ण भी स्फुरित हो जाते हैं माधव कहने का मतलब है मा माने श्री राधिका और उनके कांत होकर के जो विराजमान है वो ये माधव तो माधव शब्द राधा कांत के अर्थ में ही माधव शब्द को प्रयोग किया गया तो माधव श्री माने श्री राधाकांत श्री कृष्ण भी स्फुरित होते हैं राधे के वर्ण द्वय स्फु तु हे श्री राधा नाम आप मेरी जुहा के ऊपर स्फुरी हो राधा ऐसे राधा ये दो वर्ण मेरी जुहा के ऊपर स्फुरित हो क्योंकि श्री भक्त साम्य सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा कि अत श्री कृष्ण नामादि न ना भवेद ग्राही इंद्रिय सेवोन्मुखे जुहाद स्वयमेव स्त श्री कृष्ण नाम ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की वस्तु नहीं है जब हम सेवोन्मुख होते हैं तो कृष्ण नाम स्वयं भी जुहा के ऊपर अवतरित होते हैं कृष्ण नाम कोई दूसरा शब्द शम, शब्द नहीं है कृष्ण नाम स्वयं ही स्फुरी होते हैं और कालंदी तटकुंज मंदिर गो योगीन्द्र वंदित पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतिमा प्रेमाशपूर्ण हरि के अद्भुत मुलसा नंदन संबोधिता साधे त्रे विद्या राधा ये एक अद्भुत विद्या है विद्या का ता, तात्पर्य होता है मंथ मुख मंत्र तो मंत्र कहें विद्या क्या है पर्याची शब्द है तो राधे विद्या राधा ये जो मंत्र है दो अक्षर वाला जो मंत्र है श्री राधा या राधा ये जो दो अक्षर वाला जो मंत्र है ये मंत्र सदा हृदय स्वरत में मेरे हृदय में हो स्फुरित मंत्र मेरे हृदय में सदा हो कालिंदी तटकुंज मंदिर गता इस मंत्र का श्री श्याम सुंदर भी जप करते हैं कौन श्याम सुंदर कालिंदी तटकुंज मंदिर गता कालिंदी के तट के मंदिर में एकांत में बैठकर के योगी नंधित पदा जो योगिंदों के द्वारा भी जिनके चरणारिंद का ध्यान किया जाता है जोगिंद जिनके चरणों का ध्यान करते हैं ज्योतिर ध्यान पर तो योगिंद्रों के द्वारा भी बंदित जिनके चरण हैं, चरणों की ज्योति है ऐसे में श्री श्याम सुंदर भी श्री राधिका की तनिक सी एक आभास मेरी आंखों के सामने आ जाए विचार करते हुए जो श्री राधिका के पद की ज्योति का स्फुर हो जाए ये अभिलाषा धारण करते हुए कि नाम नामी को प्रकट कर दे श्री राधिका के चरणों की ज्योति मेरे सामने प्रकट हो जाए सदा जपतियाम प्रेमाश् हरि वे प्रेम के अश्रुओ से पूर्ण श्री हरि सदा जपतियाम जिनके नाम का निरंतर निरंतर जप करते हैं प्रेमाशु हरि प्रेम के आंसुओं से भरे हुए वे हरि जिनके नाम का सदा जप करते हैं के नाप्य अद्भुत मुल रथ रसानंदेन समोहिता सा राधा के नाप्य अद्भुत उल्ल रथ श्री राधिका में अद्भुत जो रतरस विराजमान है श्री श्याम सुंदर की प्रीति का रस जो जिनमें विराजमान है ऐसे रथ के आनंद में सम्मोहित हुई वे श्री राधिका तो के नाप्यद्भुत मुल्लसंध रथ रसानंदेन श्री श्याम सुंदर के रूप माधुरी का श्याम सुंदर के रथ का जो सदा ध्यान करती हुई विराजमान है उल्लसंध रथ रस उसका ध्यान करती हुई जो विराजमान है और उससे ध्यान करने में जो सम्मोहित हो रही है श्री राधा सदा स्वर्त में श्री राधिका मेरे हृदय में स्फुरित हो और उनका राधा ये दो अक्षर का जो विद्या है वह मेरे हृदय में स्फुरित हो ज्ञान और विद्या ज्ञान है साधन विद्या है ज्ञान का फल ज्ञान का परिपक्व रूप विद्या होती है ज्ञान का जो सिद्ध रूप है उसी का नाम विद्या है ज्ञान में पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद में जो बोध प्राप्त होगा वही विद्या है बोध विद्या है एक चीज है तो पढ़ना एक अलग चीज है पाठ कर लिया धाराधारण ठीक है परंतु उसके द्वारा जो बोध की प्राप्ति हुई वो विद्या है इसे विद्या को ज्ञान का सिद्ध रूप कहा गया पढ़ना एक अलग चीज है विद्या प्राप्त होना अलग चीज है पढ़ने का लक्ष्य विद्या प्राप्त होना है बोध प्राप्त होना है अनुभव प्राप्त होना है श्री राधे का नाम यह विद्या है जो साधन किया गया उसमें श्री राधिका नाम यह विद्या है और नाम नामी अभेद है तो नाम लेते ही जब श्री राधिका का स्वरूप प्रकट हो जाए तब समझना चाहिए कि हमारा जप पूर्ण हुआ नाम हो रहा है अलग और अर्थ कहीं गायब है तो इसका मतलब है कि अभी नाम वह मैकेनिकल चांटिंग हो रहा है बस मशीनी गणना हो रही है असर होगा उसका परंतु तो अभी विद्या का रूप नहीं आया है परंतु तो श्री राधा यह मंत्र अपने आप में उस रहस्य को ज्ञान को प्रकट करता है तो कह लेने कि श्री श्याम सुंदर भी कालिंदी तटकुंज मंदिर गता श्री यमुना के अब कालिंदी में वही सारी जो यमुना जी के तीनों स्वरूप उनका स्मरण हो गया कालिंदी तटकुंज उनकी तटकी कुंज के मंदिर में श्री श्याम सुंदर में विराजमान होकर के योगींद्र बंदित पद योगिन्द्रों के द्वारा वंदनीय पद ज्योति ध्यान पर ज्योति का ध्यान करते हैं और कभी कभी तो वेश बदल करके योगी रूप धारण करके आप योगी बनकर के राधा नाम का जप करते हैं सुंदर श्याम श्रीअंग्बर काछनी सब छोड़ दी और एक बड़ी सुंदर लाल रंग की जो कौपीन है उस कौपीन को जिन्होंने धारण कर रखा है बक्षस्थल जो है उनके चूचक से के आकार की जो बड़ी लाल रंग की जो तनिया उस तनिया को लगोटी को जिन्होंने पहन रखा है और जिसका छोर आगे लटका है मस्तक के ऊपर खूब लाल रंग का मोटा सा जिन्होंने टीका लगा रखा है सुंदर जो गोवर्चन का तिलक उसको तो हटा दिया और मोटा सा टीका लगा करके बिंदा लगा करके माथे के ऊपर विराजमान है सुंदर बाघम्बर पहन करके कभी विराजमान है श्रीअंग में भस्म लगा करके जो विराजमान है कंठ में रुद्राक्ष की माला पहन रही है और सखीगं देखते ही पहचान जाते पहचान जाते है जय हो जय जय श्री आधा मन जी की जय तो जिनकी अपूर्वी जो शोभा है वो शोभा अद्भुत हमारे कल मदन मोहन जी का आप कल पाठोत्सव है इस घर में दस दस वर्ष हो जाएंगे ठाकुर जी यहां पर आ तो श्री श्री तो श्री मल्लुकदास जी ने वर्णन किया है मल्लुक में लीला में के योगी रंग भी भीन आया अच्छा संगी नाद आया। योगी रंग बाबर राधे राधे राधे बोले जोगी सब संतोदा पुराना सरंग मलूक ने माना मोहन मंत्र फूंक के मारी सारे ब्रज मोहिनी डारी जोगी सब संतोदा पुराना सरंग मल्लूक ने माना तो जहां वेश धारण करके योगी का वेश धारण करके योगी पर सारे योगी तो इनके चरणों की वंदना करें और श्री राधिका की प्राप्ति हो जाए इसके लिए योगी वेश धारण करके जो राधिका के चरणों का ध्यान करते हुए विराजमान सदा जपतियाम प्रेमाश्र हरि श्री हरि प्रेम अश्रुओ से परिपूर्ण होकर के जिनका निरंतर निरंतर स्मरण करते हुए विराजमान होते हैं केनाप्य अद्भुत मूलसद रथ रसानंदेन संबोधिता ऐसे श्री श्याम सुंदर जिसके नाम का जप करते हैं और जो श्री राधिका कैसी हैं इस मंत्र की देवता श्री राधिका कैसी हैं कि केनाप्य के अद्भुत उल्लसद रथ रसानंदेन जो अद्भुत रथ रस का आनंद है से जो सम्मोहित होकर के विराजमान हैं वे श्री राधिका सदा स्त में वे का रूपी जो विद्या जो मंत्र हैं मंत्र के फलित रूप जो ज्ञान की फलित रूप होकर के जो का रूपी विद्या हैं वो दो अक्षर की कोई अपूर्व विद्या कोई मंत्र अष्टाक्षर होते हैं कोई षट हैं कोई पांच अक्षर वाले हैं कोई एक अक्षर वाले हैं काम बीजे का अक्षर का है कहीं पंच अक्षर कहीं षड अक्षर श्री कृष्ण चतुर्थी भक्ति लगा करके जहां पंच अक्षर हो गया बीज मंत्र लगा देंगे षड़ अक्षर हो जाएगा कहीं अष्टाक्षर जो है वो अष्टाक्षर विराजमान है कहीं दशाक्षर कहीं जो अष्टादशाक्षर मंत्र होकर के विराजमान तो ये द्वेक्षर विद्या है दो अक्षर वाली राधा दो अक्षर वाली अपूर्व विद्या और इनकी विशेषता यह है कि जहां स्मरण में कोई भी नियम नहीं रखा जैसे कृष्ण नाम के अक्षर स्मरण में कोई नियम नहीं है ऐसे नाम नामकार बौधा निज सर्वशक्ति तथा कृतो स्मरणता नियमता स्मरण काला एक तादृशी तब कृपा ऐसा राधा नाम की अपूर्व कृपा है ऐसा ऐसी कृपा रूप से विराजमान है हाँ उसमें भी अनुराग नहीं हो तो ये तो बड़े दुख की बात है हां में हाँ जने नानराग राग वहां पर भी अनुराग नहीं हो तो ये परम दुख की बात तो द्वारा कालिंदी कुंज के मंदिर में विश्व शांत जिनका योगी जन भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के चरण की ज्योति का ध्यान करते हुए राधा नाम का नुकुंज मंदिर में जप कर रही हैं। और प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण हो जाएं। ऐसे श्री हरि जिस नाम का जप करते हैं और के नाप्य रसान संबोधिता जो श्री राधिका अद्भुत रथ के आनंद में मोहित होकर के विराजमान है राधिका का भी सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है बोले जहां कृष्ण के प्रेम के रस में वे मोहित होकर के विराजमान है कृष्ण ध्यान करती हुई जहां श्री किशोरी जी विराजमान है ऐसी श्री राधिका का वो दो अक्षर का अपूर्व नाम वो अपूर्व सिद्ध मंत्र जिसमें न पुरस्रण की आवश्यकता है न जिसमें कोई अंग नियम की न देश काल की इनकी आवश्यकता है ऐसे श्री राधा नाम ये अपूर्व विद्या मेरे हृदय में सदा सदा स्फूरित होकर के विराजमान हो बोलो श्री राधा रानी की जय श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय नेता गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री